दैनंदिन जीवन में योग पातंज योग सूत्र आदर्शों मूल्यों तथा सद्गुणों का भंडार है वहाँ जिन सद्गुणों का उल्लेख है उन्हें जीवन में उतारना चाहिए इस लेख में उनमें से कुछ का विवेचन किया जा रहा है जिससे हम उनके व्यवहारिक पक्ष को समझ सकें और दैनंदिन जीवन में उतार सकें इनमें पहले है क्रिया योग के सद्गुण क्रियायोग तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान के योग सूत्रों में क्रियायोग कहा गया है ये केवल एक योगी के लिए ही नहीं बल्कि सभी के स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है तप शरीर को सम तथा स्वस्थ रखता है स्वाध्याय हमारे मन और चिंतन को शुद्ध करता है तथा ईश्वर परिधान हमारी भावनाओं को सुनियोजित करता है वर्तमान काल में हम लोग धीरे धीरे अधिक-अधिक आराम तलब हो गए हैं योग के लिए आवश्यक साहस और श्रम का हम में अभाव हो गया है इसलिए भी तप और तितिक्षा आवश्यक हो गया है तितिक्षा या सहन शक्ति एक कवच के समान है जो बाहर से आने वाली और अंदर की मानसिक बाधाओं से हमारी रक्षा करती है रक्षा ततीक्षा सदसी मुमुक्षो नीते पविना न भिदेव धीरा कौचीय विधान सर्वाम तृणीकृत्य जयंती मायाम्। तप या तपस्या में हम स्वेच्छा से योजन योजना रूप से कष्ट सहन करते हैं जैसे उपवास करना रात्रि जागरण जमीन पर सोना इत्यादि इनसे हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है तथा शरीर भी सक्षम होता है ये प्रत्येक के दैनंदिन जीवन के अनिवार्य अंग होने चाहिए हम विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से परिमित परिचित हैं आजकल वातावरण तथा ध्वनि प्रदूषण के साथ ही साथ विचारों का भी प्रदूषण हो रहा है हमारे समाचार पत्र अपराधों तथा भोग संबंधी समाचारों से भरे रहते हैं अतः उन्हें क्राइम क्रॉनिकल की संज्ञा दी गई है यही बात टीवी के साथ भी है इसमें कितने प्रकार के अच्छे बुरे चित्र दिखते हैं और बीच बीच के विज्ञापन मन को चंचल बना देते हैं तथा एकाग्रता नष्ट हो जाती है इसे आइडियल बॉक्स कहा जा गया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया विशेषज्ञों के अनुसार दोनों ही रोग कारक हैं इस प्रकार के अस्वास्थ्यकर साहित्य और विचारों से अपने आप को बचाने के लिए पतंजलि नित्य स्वस्थ कर शुद्ध आध्यात्मिक साहित्य पढ़ने का निर्देश देते हैं यही स्वाध्याय है यही स्वाध्याय है। हमारे दैनंदिन जीवन का अंग बन जाना चाहिए पातंजलि के अनुसार स्वस्थ जीवन के लिए तीसरा महत्वपूर्ण उपादान है ईश्वर परिधान इसे ईश्वर भक्ति ईश्वर के प्रति समर्पण या शरणागति भी कहा जाता है जीवन की घटनाओं के प्रति हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया प्रायः त्रुटिपूर्ण होती है हर्ष चांचल्य शोक विषाद विलाप आदि प्रतिक्रियाएं हमारे मन में अविरत होती रहती हैं भक्ति और समर्पण इन भावनाओं को परिष्कृत कर ईश्वर की ओर मोड़ देता है ईश्वर अपने अनुसार सृष्टि चला रहे हैं हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती न ही हमारे सभी प्रयास फल प्रसु हो सकते हैं अतः शांति के साथ समर्पण के साथ से भावनात्मक चंचलता को दूर किया जा सकता है आसन और प्राणायाम योग के नाम से जो आसन और प्राणायाम आजकल प्रचलित है वे केवल अष्टांग योग के दो अंग ही हैं केवल इन्हीं को योग समझना भूल होगी आसन और प्राणायाम का उद्देश्य स्वस्थ शांत और एक एक तान पूर्वक ऐसे विचारों से या ऐसे स्मृति से दूर रहना चाहिए ऐसा कहा जाता है प्रत्येक संत का एक अशुभ प्रतीति अतीत और प्रत्येक पापी का एक उज्जवल भविष्य होता है हम में से प्रत्येक ने जाने अनजाने में अतीत में भूल त्रुटियाँ की है लेकिन उनके विषय में पुनः सोचने से अथवा उनको दोहराने से ख्याल उन्हें भूल जाना ही श्रेयकर है इसके बदले यदि हम पहले कभी किसी साधु महात्मा से मिले हो या हमें कोई आध्यात्मिक अनुभूति हुई हो तो उसका स्मरण करें ऐसा करने से हमारी स्मृति शुद्ध होगी और शुभ क्लिष्ट संस्कार नष्ट होंगे कल्पना को भी शुद्ध कर उत्कृष्ट करना चाहिए बुरी कल्पनाएं, बुरे कार्य, कर्म जैसी ही क्षतिकारक है क्योंकि वे राग द्वेष आदि क्लेशों को बढ़ावा देती है ऐसी बुरी कल्पनाओं के फंदे में पड़ने के बजाय हम कल्पना कर सकते हैं मानो हम दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण के निकट उनके कमरे में हैं और उनके नृत्य गीत का आनंद ले रहे हैं इसी प्रकार हम श्री कृष्ण या श्री रामचंद्र की लीला का चिंतन भी कर सकते हैं ऐसे शुभ चिंतन हमारे क्लेशों को कम करते हैं पतंजलि के अनुसार निद्रा भी एक वृत्ति है कहें निद्रा में भी मन क्रियाशील रहता है सोने के ठीक पहले के विचार नींद में भी अवचेतन मन में क्रियाशील रहते हैं इसलिए सोने से पहले अपवित्र और, और उत्तेजक साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए और टीवी आदि से दूर रहना चाहिए इसके विपरीत हमें भगवत गीता श्रीमद श्री रामकृष्ण वचनामृत आदि अन्य ग्रंथ पढ़ना चाहिए सोने से पहले यदि हम अच्छा भजन सुनते हुए सोए तो जब हम सुबह उठते हैं तब भी यह हमारे कानों में गूंजता रहेगा इससे ही सिद्ध होता है कि वह सारी रात हमारे अवचेतन मन से क्रियाशील था इस प्रकार हमारी नींद अक्लिष्ट निद्रा हो सकती है इस प्रकार हमें अपने दैनंदिन जीवन में हमारी सभी वृत्तियों को अक्लिष्ट बना देना चाहिए चतुर्भावना यह सर्वविदित है कि हमारे संपर्क में नित्य आने वाले लोगों अथवा घटनाओं के प्रति गलत प्रतिक्रिया के कारण हम मन की शांति खो बैठते हैं और कष्ट पाते हैं इसके निवारण के लिए पतंजलि चार भावनाओं के पालन का निर्देश देते हैं ताकि हम उपरोक्त परिस्थितियों में शांत और प्रसन्न रह सकें यह है सुखी लोगों के प्रति बंधुत्व दुखी लोगों के प्रति करुणा गुणीजनों के प्रति प्रसन्नता और दुष्टों के प्रति उपेक्षा इनसे चित्त प्रशांति प्राप्त होती है यदि हम किसी सुखी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें उस ईर्ष्या और उसकी सफलता से जलन होने लगती है इसके बदले हमें उसी तरह आनंदित होना सीखना चाहिए जैसा हम मित्रों की सफलता पर आनंदित होते हैं यदि कोई दुखी हो तो हमें भी दुख अनुभव करना चाहिए उसके दुख पर उसकी निंदा या तिरस्कार नहीं करना चाहिए दूसरों के गुणों से स्वयं की कमियों की प्रतिक्रिया के रूप में हमें झुंझलाहट हो सकती है हम उनके गुणों को पाखंड कहकर ताना मारते हैं इसके बदले हमें हर्ष प्रकट करना चाहिए और इनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए दुष्टों को देखने पर हमें याद रखना चाहिए कि बुराई से द्वेष करे बुरे से नहीं यदि कोई हमसे घृणा करता है या नुकसान पहुंचाना चाहता है तो हमारी प्रथम प्रतिक्रिया होती है कि उसे भी हानि पहुंचाएं या उससे घृणा करें हम उसको चोट पहुंचाने में सफल हो सकते हैं लेकिन हम अपने हानि ही अधिक करते हैं हमारी घृणा हमें ही भ्रमित करती है इसलिए दूसरों के द्वारा दिए गए आघातों के प्रति उदासीन रहना सीखना चाहिए बुराई निवारण का काम प्रशासन पर छोड़ देना चाहिए इन चतुर्भावनाओं को हमें अपने दैनंदिन चिंतन का अभिन्न अंग बना लेना चाहिए जप और ध्यान पातंजलि अपने योग सूत्रों के पहले अध्याय में ही कहते हैं कि ईश्वर के नाम का जप और उसके अर्थ के चिंतन के द्वारा मन को निश्चित नियंत्रित और शांत किया जा सकता है तप तदर्थ भावनम भगवान नाम का जप प्रत्येक धर्म में प्रचलित है लेकिन पतंजलि के कथन का अपना ही महत्व है पतंजलि के योग सूत्र पूर्णतया वैज्ञानिक और युक्ति संगत है और इसमें अंधविश्वासिक किसी मत या विचार को स्वीकार करने की नहीं कहा गया है कोई भी इसे अपने जीवन में अभ्यास के द्वारा सिद्ध कर सकता है और इसके विधेयात्मक फल को प्रमाणित कर सकता है केवल मंत्र की तरह जप करना भी फलदायक है क्योंकि यह मानसिक साम्य के लिए उपयोगी है ध्वनि प्रदूषण के इस युग में हमारे कानों में कितने ही प्रकार की असंगत और अवांछनीय ध्वनियाँ प्रवेश करती हैं क्यों न कुछ मधुर लयबद्ध ईश्वर के नाम की ध्वनि हमारे मन में प्रवेश कराई जाए यदि इसमें ध्यान को भी जोर दिया जाए तो इसका लाभ कई गुना अधिक होता है पतंजलि एक दूसरा उपाय भी बताते हैं ऐसे व्यक्ति का ध्यान जिसका चित्त राग द्वेष से पूर्णतया मुक्त हो वीतराग विषयम वा चित्तम हम जो सोचते हैं वही हो जाते हैं यदि कोई अपराधी का चिंतन करेगा तो उस क्षण के लिए उसका मन आपराधिक मानसिकता वाला हो जाएगा यदि हम 10 मिनट बुद्ध का ध्यान करें तो हम उन 10 मिनटों के लिए बुद्ध बन जाते हैं और यदि ध्यान लंबा और गहरा हो तो हम बुद्ध सत्ता में अधिक समय तक रह सक पाते हैं इस सूत्र में पतंजलि वीतराग चित्त के ध्यान का भी सुझाव देते हैं इसका क्या अर्थ है इसका अर्थ यह है कि हम भी वैसा ही अनुभव करें जैसा बुद्ध ईसा या कृष्ण जिनका हृदय राग जो से विमुक्त था अनुभव किया करते थे यह उन महापुरुषों का स्वभाव था यह मानो अपने मन को उनके पवित्र महान मन में रख देना इसके साथ जोड़ देना है हम अपने को बुद्ध ईसा या रामकृष्ण भी सोच सकते हैं ऐसा करना अनुचित नहीं है यह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से युक्ति युक्त और सही अभ्यास है उपसंहार पतंजलि योग सूत्र मानवीय मूल्यों का खजाना है मैंने केवल कुछ व्यावहारिक मूल्यों की ही चर्चा की है मुझे विश्वास है कि पाठक अपने दिनचर्या जैसे सुबह सूर्योदय से कम से कम आधा घंटा पहले उठना शौचालय के बाद ध्यान तत्पश्चात आसन प्राणायाम कर दिनचर्या को नियमित करेंगे कुछ शाम को भी ध्यान कर सकते हैं खाने पीने में और शारीरिक और मानसिक गतिविधियों में मध्य पंथा अवलंबन शुचिता का विशेष ख्याल और नियमबद्धता स्वस्थ जीवन के अंग हैं लेकिन यही काफी नहीं है यम और नियम का ही दैनंदिन जीवन में पालन करना चाहिए वे ही समस्त सामाजिक नैतिकता और व्यक्तिगत सदाचार के मूल हैं हमने सत्य अहिंसा अस्थ्य अपरिग्रह आदि पांच यमों पर चर्चा की है इसके अतिरिक्त संतोष पवित्रता संवेग आसन प्राणायाम प्रत्याहार के व्यवहारिक पक्षों का थोड़ा बहुत उल्लेख किया है आइए इसका हम नृत्य संभव अभ्यास करें और जीवन को धन्य बनाएं।